अगर आप कम बजट में एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो आज लॉन्च हुआ लावा बोल्ड एन टू प्रो फोर जी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस फोन में 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा दिया गया है जिससे आप डेली फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं साथ ही इसमें छह इंच का बड़ा एच प्लस डिस्प्ले मिलता है और खास बात है इसका एक सौ रिफ्रेश रेट जो स्क्रोलिंग और गेमिंग को काफी स्मूथ बना देता है परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें यूनिसॉक्टी प्रोसेसर दिया गया है जो डेली यूज जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब और मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल सही है फोन में चार गीगा के साथ चार गीगाइट वर्चुअल रैम भी मिलता है जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस मिलता है साथ ही चौसठ और एक स्टोरेज ऑप्शन भी दिया गया है अब बात करें बैटरी की तो इसमें पांच की बड़ी बैटरी दी गई है जो आराम से पूरे दिन चल सकती है साथ ही टाइप सी चार्जिंग भी मिलती है डिजाइन की बात करें तो यह फोन काफी प्रीमियम लुक देता है और इसमें आईपी चौवन रेटिंग भी दी गई है यानी डस्ट और हल्के पानी से भी यह सुरक्षित रहेगा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एंड्रॉइड 15 का क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें कोई एड्स या ब्लोडवेयर नहीं है अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्टाइलिश और डेली यूज के लिए रिलायबल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो लावा बोल्ड एन टू प्रो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसी ही नई और सटीक पैक न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट को बुक कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद